महाभारत द्रोण पर्व एकोनष्टमोध्याय भगवान श्री राम का चरित्र नारदुआच रामरथि चृत सिंजय शुश्रुम यम प्रजा पिता पुत्रा पिता वो रसान नारद जी कहते हैं सिंजय दशरथ नंदन भगवान श्रीराम भी यहाँ से परमधाम को चले गए थे यह मेरे सुनने में आया है उनके राज्य में सारी प्रजा निरंतर आनंद मग्न रहती थी जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है उसी प्रकार वे समस्त प्रजा का स्नेहपूर्वक संरक्षण करते थे असंख्य या गुणा यशासन मृत तेजसी यश चतुर्दश वर्षाणी निदेशा पितुरच्युत वने वणितया साधम अवसल वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण विद्यमान थे अपनी मर्यादा से कभी चुत न होने वाले लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने पिता की आज्ञा से चौदह वर्षों तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास किया था जघान चन स्थान ए राक्षसान मनुजर्षभ तपस्वीना रक्षा सहस्रारिच चतुर्दश नृत श्री रामचंद्र जी ने जन्मस्थान में तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए चौदह हजार राक्षसों का वध किया था तथत वसतस्तस्य रावण नाम राक्षस जहार भार् वेदे सम्मोनम वहीं रहते समय लक्ष्मण से श्री राम को मुह में डालकर नामक राक्षस ने उनकी पत्नी विदेह नंदनी सीता को हर लिया राम राष भार श्रुता जटायु सह आतुरा शोक संतप्त हो अगच्छद अपनी मनोरमा पत्नी के राक्षस द्वारा हर लिए जाने का समाचार जटायु के मुख से सुनकर श्री रामचंद्र जी आतुर एवं शोक संतप्त हो वानर राज सुग्रीव के पास गए तेन राम सुसंगम वान महाबल आज गोदे पारम सेतुम कृत्वा महानी सुग्रीव से मिलकर श्री राम ने उनके साथ मित्रता की और महाबली वानरों को साथ ले महासागर में पुल बांधकर समुद्र को पार किया त्र हवात पौलस्या ससूद गण बांधवाया महाघोर रावण लोक कंटकारीमित परै जघान समयकोक वहां पुलशी राक्षसो को उनके सुदो और बंधु से मारकर श्री राम ने अपने प्रधान अपराधी अत्यंत घोर मायावी लोककंटक कुलस्य नंदन रावण को जो दूसरों के द्वारा कभी जीता नहीं गया था कुपित होकर समरभूम में मार डाला ठीक उसी तरह जैसे पूर्वकाल में भगवान शंकर ने अंधकासुर को मारा था सुरासुरैरवध्यम तम देव ब्राह्मण कंटकम जघान सा पौलस्यम सगणम रणे जो देवताओं और असुरों के लिए भी अवध्य था देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप उस पुलस्तवशी रावण का रण क्षेत्र में महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने उसके दल बल सहित संहार कर डाला रिपुम संखे लंकेश्वर चक्र धर्म विभूषण इस प्रकार वहाँ युद्ध स्थल में अपने वैरी रावण का वध करके वे धर्मपत्नी सीता से मिले तत्पश्चात धर्म आत्मा विभूषण को उन्होंने लंका का राजा बना दिया भार् सह संयुक्त तथो वनर से अयोध्या आगत वीर पुष पुष्पकेण विराजता तदनंतर वीर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी तथा वानर सेना के साथ शोभाशाली पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या में आए त्र राजंत्र स अयोध्या महाजशा मातिवर सान सचिव ऋतुज सपुरता शुश्रण सततम मंत्राचित राजन अयोध्या में प्रवेश करके महायशी श्री राम वहाँ माताओं मित्रों, मंत्रियों ऋषियों तथा पुरोहितों की सेवा में सदैव संलग्न रहने लगे फिर मंत्रियों ने उनका राज्यभिषेक कर दिया विश्य हरिराजान हनुमत सहांगत भ्रातरम भरतम वीरम शत्रुघ्नम चै लक्ष्मणम पूजयन पर आ वयदेचा चतुसागर पर्यता सत प्रजा अनुग्रह इसके बाद बानर रास सुग्रीव हनुमान और अंगद को विदा करके अपने वीरभ्रता भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण का आदर करते हुए दिदेहनंदिनी सीता द्वारा परम प्रेम पूर्वक सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी ने चारों समुद्रों तक की सारी पृथ्वी का शासन किया और समस्त प्रजाओं पर अनुग्रह करके वे देवताओं द्वारा सम्मानित हुए व्याप्य कृष्णम जगत कृष्ण जगत्कीर्त्यासुर गणसे प्राप्य विधिव्राज्यूताकंपक आज हमज्ञम प्रजाधर्मेण पालयन निरगल राजम अश्वेधम चम विभु आजहार सुरेश से हविषा मद्मा हरत अन्य विविध्यज्ञ देवर्षि गणों से सैवित श्रीराम ने विधिपूर्वक राज्य पाकर अपनी कीर्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर दिया और समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करते हुए वे धर्म धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे भगवान श्री राम ने निर्बाध रूप से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और देवराज इंद्र को भविष्य से तृप्त करके उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान किया राजा राम ने नाना प्रकार के दूसरे दूसरे यज्ञ भी किए थे जो अनेक गुणों से सम्पन्न थे क्षुत्पा से जयदा सर्वरोगाश देना सततम गुण सम्पन्न अधिप्यमान स्वतेज था श्री रामचंद्र जी ने भूख और प्यास को जीत लिया था संपूर्ण देहधारियों के रोगों को नष्ट कर दिया था वे उत्तम गुणों से संपन्न हो सदैव अपने तेज से प्रकाशित होते थे अति सर्वाणी भूताणूद च ऋषीण देवता मानुषाण पृथिव्या प्रशास दशरथ नंदन श्री राम अपने महान तेज के कारण संपूर्ण प्राणियों से बढ़कर शोभा पाते थे श्री राम के राज्य शासन करते समय ऋषि देवता और मनुष्य सभी एक साथ इस पृथ्वी पर निवास करते थे न ही यदा प्राण प्राण नाम न तदन्यथाम प्राणोपान समानस्य रामे राज्यम प्रशास उस समय उनके राज्य शासन काल में प्राणियों के प्राण अपान और समान आदि प्राण वायु का क्षय नहीं होता था इस नियम में कोई हेर फेर नहीं था पर यद्यंत तेजांसी तदाना भवन दीर्घायु सजा सर्वा युवा नम्रिय तदा यज्ञों अथवा अग्निहोत्र गृहों में सब ओर अग्निदेव प्रज्वलित होते रहते थे उन दिनों किसी प्रकार का अनर्थ नहीं होता था सारी प्रजा दीर्घायु होती थी किसी युवक की मृत्यु नहीं हुआ करती थी वेद चतुर्भ सुप्रेता प्राप्त दिव कथ हव्यम कव्यम च विविधम निषुरतम हूतमे चारों वेदों के स्वाध्याय से प्रसन्न हुए देवता तथा पितृगण नाना प्रकार के हव्य और कव्य प्राप्त करते थे सब और इष्ट यज्ञ यज्ञयागा और पुर्त वापी कूप तड़ाग और वृक्षारोपण आदि का अनुष्ठान होता रहता था अदंसम सदेश नष्ट व्याल सरे सृपा नाप्स प्राण अभृता मृत नकाल श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी भी देश में डांस और मच्छरों का भय नहीं था सांप और बिच्छू नष्ट हो गए थे जल में पड़ने पर भी किसी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी चिता की अग्नि ने किसी भी मनुष्य को असमय में नहीं जलाया था किसी के अकाल मृत्यु नहीं हुई थी अधर्म उन दिनों लोग अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी और मूर्ख नहीं होते थे उस समय सभी वर्ण के लोग अपने लिए शास्त्रविद यज्ञ यागादि कर्मों का अनुष्ठान करते थे जनस्थाने प्रादान्य जनस्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा अर्चना नष्ट कर दी थी उसे भगवान श्री राम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया और पितरों को श्राद्ध का तथा देवताओं को यज्ञ का भाग दिया सहस्र पुत्रा पुरुषा दस वर्ष सतायुष न्येष्ठा कनिष्ठे श्री राम के राज्यकाल में एक एक मनुष्य के हजार हजार पुत्र होते थे और उनकी आयु भी एक एक सहस्र वर्षों की होती थी बड़ों को अपने छोटों का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था न तस्करा वा व्यार्वा विविधोपद्रवा क्वचिन अनावृष्टिभात्र दुर्भिक्षो व्याधया क्वचीन सर्व प्रसन्न मेंसी अत्यंत सुख संयुत एवं लोको भव सर्व रामेराज्यम प्रशासम के राज्य में कहीं भी चोर नाना प्रकार के रोग और भाति भाति के उपद्रव नहीं थे दुर्भिक्ष व्याधि और अनावृष्टि का भय भी कहीं नहीं था सारा जगत अत्यंत सुख से संपन्न और प्रसन्न ही दिखाई देता था। इस श्री राम के राज्य करते समय सब लोग बहुत सुखी थे श्यामो ज्वालो हिताक्षो मत मातंग्रम आजान बाहू सुभुज सिंह स्को महाबल दस वर्ष सहस्रि दस सर्वभूत मन कांतो रामो राज्यम अकारियत भगवान श्री राम की श्याम सुंदर छवि तरुण अवस्था और कुछ कुछ अरुणाई लिए बड़ी बड़ी आँखें थीं उनकी चाल मत हाथी जैसी थी भुजाएं सुंदर और घुटनों तक लंबी थी कंधे सिंह के समान थे उनमें महान बल था उनकी कांति समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली थी उन्होंने ग्यारह हजार वर्षों तक राज्य किया था रामो, रामो राम स्थिति प्रजा नाम भगवत कथा रामाद्रामम जगद भूत रामे राज्यम प्रसाशती श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन काल में समस्त प्रजाओं में राम राम राम यही चर्चा होती थी श्री राम के कारण सारा जगत ही राममय हो रहा था चतुर्विधा प्रजा रात आत्म फिर समय अनुसार अपने और भाइयों के अंशभूत दो दो पुत्रों द्वारा आठ प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को अपने धाम में भेजकर स्वयं भी सदेह परम धाम को गमन किया स चेन्मारर संजया चुर्भद्र तरस्तया पुत्रात्ण्य तरस्तु माँ पुत्र अज्वाण अदाक्षिण्यम अभि स्वैत्येदात शैत्य सिंजय वे श्री रामचंद्र जी धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य चारों बातों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी यहाँ नहीं रह सके तब दूसरों की तो बात ही क्या है अतः तुम यज्ञ एवं दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न ना करो नारदी ने राजा संजय से यही बात कही इति श्री महाभारते द्रोण परवड़ी अभिमुवध परवड़ी सोड़स राज की एकोनष्टी तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में सोडश राजकीयोपाख्यान विषयक उनसठवा अध्याय पूरा हुआ